द्र कर्णे श्रम देवा भद्र पश्ये माक्ष स्थिर स्पष्ट देव अथर्वेदी मांडकारि का अद्वैत प्रवृत के चौकृष्ण कार्य का तब कुछ विचार हुआ, जिसमें कहा ये जो तो भेद है, भेद दृष्टि मिथ्या है क्योंकि ऐसे-ऐसे स्मृतियां हैं इंद्रो माया भी पूर्वी ऐसी स्मृति है और अजाये मानो बहुधा भी जाए थे नेह नाना स्थिति इत्यादि स्मृति विद्यमान है यहाँ कुछ नहीं है कहा जब कुछ नहीं मैं है तो कल्पित है और जो इंद्र मान परमात्मा इंद्र परमात्मा है वो परमात्मा माया से अनेक रूप हो जाता है जैसे जादूगर माया से अनेक हो जाता है इसी प्रकार परमात्मा माया से अनेक रूप है माया से जो अनेक रूप है वो सत्य नहीं होता यह दृष्टि है और अजाय मानो बहुधा ऐसी भी श्रुति है वो अजाय है उत्पन्न होने वाला नहीं है कि बहुत प्रकार से हो जाता है यह कोह बहुत श्रुति है आय अजाय मान वास्तव में अजन्मा है वो किन्तु तो बहुधा होना अजाय मान का बहुधा होना विरोध है तो कल्पना है बहुधा होना कल्पित है ये भेद दृष्टि कल्पित है अद्वैत दृष्टि सत्य है ये पूर्व कार्य का सिद्ध किया आगे कहते हैं भेद दृष्टि और मिथ्यात्व तो तो तो अन्य भी हेतु है भेद दृष्टि मिथ्या है इस आवासीय परिषद के छह मंत्रों के ऊपर विचार करते हैं उपास्ते ततो प्रवेश तमो योग विद्या से लेकर के संभूति विनाशमच यस्तोदय सीनाश निमृति विद्या छह मंत्र होते हैं वो नवम मंत्र से लेकर के चतुर्दश मंत्र तक आए वो इसका विचार करने पर भी ये दिखता है कि ये वेद दृष्टि मुख्य ये छह मंत्रों का तो विचार करेंगे उन मंत्रों का विचार करते हैं वंश का ये आवासीय वंश संबंधित कार्य का है उन मंत्रों के जो विचार करते हैं पूर्वापर विचार करते हैं वेद दृष्टि कल्पित है ये सिद्ध होता है वेदि कल्पित है ऐसा सिद्ध होता है ये कारण वेद दृष्टि और विध्यात्म एक तो तीन हेतु तो पूर्व कार्य में दिया न्यानाना किंचुति दिया और इंद्रो माया भी ये और अजाय मानो बहुधा भी दृष्टि तो कल्पित है द्वैत दृष्टि कल्पित है सिद्ध होगा और भी हेतु देते हैं उनसे अतिरिक्त भी हेतु है इस से आवश्यक उन्हें भी बोलते हैं छे मंत्र का विचार करते हैं कहाना चाहते हैं कार्य का है संभूतेरपवादाचव प्रतिषिध्यतेण जनएदे कारण प्रतिषिध्यते संभूतेरपवादाच संभव प्रतिवेन जन कार्य संभूति का निंदा किया है कार्य मात्र की निंदा है क्यों वहां कहा अंधम तप प्रवेश संभूतिपास संभूति माने कार्य जो कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं वह कार्य कार्यक्रम माने हिरण्यगर हिरणनगर पे से सारे के सारे आ जाएंगे जितने कार्य वर्ग हैं जब समष्टि आ गया तो बेष्टि सब आ जाएंगे जो कार्यों की उपासना करते वाले हिरानगर की उपासना करते हैं वो <coughs> अधेरे में जाते हैं ऐसा कहा अंधम तमह प्रविष्य और अधेरे में घुसा पड़ जाते हैं चौरा चला की होने में जाना उन्होंने कहा संभव प्रतिषेध कार्य पात्र की प्रतिषेध किया है वहां अंधम प्रविशंति असंभूत उपास के द्वारा क्या सिद्ध किया है कार्य मात्र की निंदा करके कार्य मात्र का प्रसिद्ध किया मात्र है ही नहीं अगर हो तो क्यों निंदा करके संभव माने कार्य कार्य मात्र के प्रसिद्ध प्रसिद्ध किया है कहा संभव माने कार्य मात्रम टिप्पणी दिया और को है और वृद्धा में जब देखते हैं साकल्य ब्राह्मण में जब यावल की जगह को नविद्या नष्ट हो जाए उसके बाद इसको कौन पैदा करने वाला है अविद्या से ही पैदा जैसा दिख रहा है जीव जैसे सूर्य एक होने पर भी उपाधि के कारण अनेक जैसा लगता है जितने घर में पानी भरे उतना सूर्य दिखाई पड़ता है ठीक इसी प्रकार ये जो जीव करके आया हुआ है अविद्या से ही जन्म भिन्न भिन दिख है और यह अविद्या यदि नष्ट हो जाए जैसे वहां घटा आदि नष्ट कर देंगे तो फिर वहां घटाकाश आदि पैदा होना संभव नहीं पृथ्वी में दिखना संभव नहीं जल खाली कर देंगे घर से तो प्रतिबिंब देखना संभव नहीं फिर वहां उत्पन्न होना संभव नहीं उपाधि के कारण दिखता है जो उपाधि से दिखता है वो मिथ्या होता है जब उपाधि नष्ट हो जाए आत्मज्ञान जब होगा अविद्या की निवृत्ति होगी फिर इसको कौन पैदा कर सकता है कोई नहीं कर सकता मैंने पैदा होने के लिए उपाधि के कारण दिख रहा था भाजता था आगे भाषना संभव नहीं कहा है कौन भी एरम जनथि कारण प्रतिषेद कारण का भी प्रतिबेध किया कार्य कारण दोनों का निषेध किया है वृद्धावन करते हैं तो कारण का निषेध करता है मैंने पैदा करने का साधन नहीं उस काल में अविद्या अविद्यावृत्त हो जाए तो उसको जीव को उत्पन्न करने के कोई साधन नहीं है जीव की जो उत्पत्ति दिखाई पड़ रही है जीव उत्पन्न हुआ माना जा रहा है अविद्या के कारण जो तो आत्मज्ञान से अधिष्ठान ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होगी तो जीव को पैदा करने वाला कोई कारण ही नहीं रहेगा प्रतिबिंब पैदा करने के लिए जल चाहिए तो ही सुखा दिया जाए तो कहां से प्रतिमा पूर्ण है फिर दोबारा पढ़ने का संभव नहीं ये कहा है वहां इस आवासीय परिसर में इसलिए कार्य मात्र का प्रसिद्ध कर दिया जाता है कल्पना ही माना जाता है और कोरु एगम जनित वृद्धानंद जब देते साकल्य ब्राह्मण तो कारण प्रतिष्ठे वहां कारण का प्रतिष्ठ किया मैंने अविद्या जब निवृत्त हो जाएगी जब आत्मज्ञान अधिष्ठान के जान से फिर ये जीव पैदा करने वाला कोई हो नहीं सकता कोई हो नहीं सकता रज्जु में सर्प एक बार रज्जु जानने पर दोबारा भी हो सकता है वो कार्या विद्या है फूला विद्या है किन्तु जब विद्या अनादि है अनादि का एक बार विनाश हो जाए फिर उत्पन्न नहीं होता वहां प्रागुभाव अनादि मानते नहीं आई लोग तो घट का प्राग भाव का जब नाश होगा घट बन जाएगा फिर प्राग भाव नहीं रहेगा एक बार हो गया तो हो गया ध्वसा दो तो हो सकता है बाद में क्या हो सकता है ध्वसा पैदा हो सकता है प्राग भाव नहीं होगा दोबारा अनादि वस्तु जो होगा एक बार नाश हो जाए निवृत्त हो जाए फिर वो दोबारा आ नहीं सकता मूला विद्या आत्मज्ञान के द्वारा जब मूला विद्या निवृत्त हो जाएगी उस स्थिति में फिर यह जीव पैदा करने वाला कोई साधन नहीं एक जन दी थी कारण प्रतिषेद कार्य कारण दोनों का निषेध किया है पिशावासनिषद में कार्य का निषेध किया है वृद्धारण में कारण का निषेध किया है तो यहाँ कार्य कारण भाव में जो तो संसार देखता है वो झूठा है मिथ्या है इसे दोनों मैंने वृद्धार्ण और पीसावास ला के देखते हैं संभूति शब्द का अर्थ करता भूतिर ऐश्वर्यम सम्यकूतिर ऐश्वर्य यूतिर यहा जिस देवता के सम्यक प्रकार के भूति है विभूति है ऐश्वर्य भुति है भूति का अर्थ ऐश्वर्य सम्यक भूतिर माना भूति शब्द का अर्थ ऐश्वर्य सा सम्भूतिर उस सम्भूति का माना सम और भूति का समास समाज सम्यक भूतिर यहा देवताया सा देवता सम्भूति देवता है संभूति भूत देवता हिरण हिरण्य गर्भा जिसको हिरण नाम दिया गया उसी का नाम सम्भूति है वो नाम कहा है अच्छे ऐश्वर्य जिसके पास है ना उसको सम्बूति कहा हिरण्य गर्भ को कहा तीन नंबर तिपो भूते हैं तो भूत में संभूति में भूत में भूति में जो सम लगा है सम्यक तो क्या होगा भूति में भूते है ये ष्टी भूते है इंद्रादि भूति अपेक्षा है उत्कर्ष इंद्रादि भी ऐश्वर्य सम्पन्न है इंद्र वरुण वगैरह धनाट्य हैं ऐश्वर्य संपन्न है, तो है।, है। किंतु उनकी अपेक्षा से ज्यादा संभूति संभ्यूति वहाँ कहा हिरनेगर वहां ये संभूति शब्द करता ऐसा है तीन नंबर में कहा संभ्यम तो उसमें संव्यक्त तो क्या आ गया यद्यपि भूति वाले तो ये भी ऐश्वर्य वाले है कौन इंद्रादी भी है संभूतम तो भूते जो भूति का पंचमी षी भूते है भूति में जो संभ्यक तो दिख रहा है क्या है वो इंद्रादी भूति अपेक्षा है इंद्र आदि जो संपत्ति है भूति ऐश्वर्य है, उसकी अपेक्षा से ज्यादा इसलिए संभूति कहा वहां हिरण्य गर्भ के लिए अपेक्षा उत्कर्ष है कहा तो ठीक कहा है हमें कहते हैं सम्य भूतिर ऐश्वर्य यश्या बहुगरी समाज करना नाम समय का और भूति का संभ्य भूतिर ऐश्वर्य संभूति संभूति शब्द होगा मैंने क्या है वो देवता भूति माने देवता है स्त्रीलिंग में ले जाना है देव कहेंगे तो संभूति बनेगा नहीं इसलिए संभूति कहेंगे तो देवता मानना पड़ेगा देवता हिरण्य किया, जिसका नाम हिरण्य करके प्रसिद्ध है ऐसे देवता को संभूति कहा गया माने विशेष ऐश्वर्य जिसके पास है उसको संभूति कहाभूति शब्द का कार्य मध्य श्रेष्ठाया वो जो सम्भूति है हिरण्य है देवता वो क्या कार्य के मध्य में सबसे बड़ा है प्रथम जीव है सबसे बड़ा का, भिमानी है समस्टिभिमानी है कार्यो को जब कार्य का में देखते हैं तो सबसे श्रेष्ठ है वो देवता हिरन नगर के देवता सबसे बड़ा है कार्य के बीचों में जब देखते हैं है तो कार्य कोटी में वो कारण कोटी मैंने कार्यकोटि में है तो कार्य कोटि में सबसे श्रेष्ठ देवता है वो श्रेष्ठ आया निंद जब उसी की निंदा करती इस ने। सबसे बड़ी देवता का निंदा कर दी गई है कहा अंधम तबा प्रवेशन ये सम्भूतिपासको रंधेरे में जाते हैं ऐसा करके निंदा करके कुछ देवता है दिशा से उपनिषा बोल रहे हैं। नि प्रधान मल्ल निबर आए ना जब प्रधान मल्ल का विजय कर दिया जाए उसको हरा दिया जाए तो सब हार गए जब उसी की निंदा कर दिए तो बाकी कोई बचे नहीं कार्य को कोई बचा नहीं सब की निंदा हो गई शब्द के द्वारा जब प्रधान मल्ल निवारण न्याय है तो प्रधानमल को जीता जाता है तो सब जीते जाएंगे यही है जब उसकी निंदा कर दी गई हिरण्य की तो सब कैसे निंदा कार्य मात्र की निंदा कर दी गई संबूति शब्द से समझना यह कहा प्रधानमल निवारण न्याय ना संभव शब्दतम कार्य में संभव शब्द के द्वारा कहा गया कार्य वर्ग मात्र का निषेध संभूति शब्द से सबका निषेध है प्रविशन दिया तो है <coughs> निंदा की गई सबकी है मैं ये करना नहीं चाहिए अवस्तुत्म जब जिसकी निंदा होती है वस्तु नहीं होता वो तो कार्य वस्तु नहीं हो यह सिद्ध हुआ जब तो निंदा कर दी गई तो वस्तु नहीं हो तथा चिद्धम तस्या माने कार्य मात्र से अवस्तुत्म जो कार्य मात्र है अवस्तु सिद्ध हो जाता किसके ईशावासी उपनिषद को जब देखते हैं हम अंतम तम तो प्रविशन है विद्यापवाषति को देखते हैं तो कार्य मात्र वस्तु नहीं है कल्पना है ये सिद्ध हो जाता है कहा चार की टिकास्तों तो तथा उप, उपक्रांत भेद दृष्टि मिथ्या आर्थिक विधिभाव क्या आरंभ किया था भेद दृष्टि तो यही सिद्ध कर रहे हैं भेद दृष्टि मिथ्या तो है ये उपक्रांत है आरंभित है यहाँ प्रसंग उसी का चल रहा है वो क्या आर्थिक आ गया भेद दृष्टि की निंदा कर दी है तो मिथ्या है वो अगर सत्य होता तो निंदा नहीं करते अर्थ से आ गया भेद दृष्टि मिथ्या ही करते। यहां शब्द से तो निंदा हो रही है तो आर्थिक हो जाएगा मिथ्या है। से आएगा क्यों विषय मिथ्यात्म दृष्टि तथात्म जब विषय मिथ्या हो गया तो दृष्टि भी मिथ्या ही हो तो जाएगी दृष्टि तथात्म मिथ्यात्म अनुक्ति लब बिना कहे आ जाता है जब जब विषय मिथ्या होगा तो दृष्टि भी मिथ्या ही होगा। सर्प का जो ज्ञान हो रहा है सर्प मिथ्या है तो सर्व सर्प को बताने वाला ज्ञान भी मिथ्या ही है मेरे ज्ञान मिथ्या है दृष्टि माने ज्ञान विषय विशेष मिथ्यात्व जब विषय मिथ्या होगा जहां जहां सर्प मिथ्या हो जाएगा वहां पर उसका जो ज्ञान वो भी मिथ्या ही है सर्प का जो ज्ञान अयम सर्व ज्ञान हो रहा है वो मिथ्या है यही होगा विशेष मिथ्यात्व दृष्टि तथात्म मानी मिथ्यात्म अनुक्ति जब विषय मिथ्या हो जाएगा तो ज्ञान भी मिथ्या होगा हो ही होगा माना इसको कहना नहीं पड़ेगा अनुक्ति लभ्य बिना उक्ति के सिद्ध हो जाता है उक्ति माने कहना, ना बचन बचंग, बिना वचन के सिद्ध हो जाए अर्थ से सिद्ध हो जाए अनुक्ति बिना उक्ति का सिद्ध हो जाना प्राप्त हो जाना हो जाता है कहा कारण प्रतिषेधन बृहदारण प्रतिषेध में हम जाते हैं साकल्य ब्राह्मण में कारण का प्रदर्शित कर दिया इसको पैदा करने वाला कौन किया है कारण का। प्रश्न नहीं आक्षेप में आक्षेप नहीं बोलते हैं उसका। इसको कौन पैदा कर सकता उस काल में जो अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी क्यों इसको पैदा करने वाला साधन अविद्या अज्ञान से दिखाई पड़ता था भिन्न भिन्न जीव दिखाई देता था जैसे घटाकाश दिखाई देता है उपाधि घट के कारण से वैसे इसको भिन्न दिखाने के लिए अविद्या है कि अविद्या की निवृत्ति हो जाती है अधिष्ठान ज्ञान से हो जाएगी तो इसको पैदा करने वाला कौन कोई नहीं है तो कारण भी नहीं बचेगा कोई क्यों मूल कारण का ही जब निषेध कर दिया वहां तो बाकी सब कारण जितने भी बनते सब निषि <laughs> कारण प्रतिषेध है ना वृद्धावन में कारण का प्रतिषेध किया है को नड़ेत इत्यादि शब्दों के द्वारा तद अवस्तुत्व सिद्धेश वो जो होगा अवस्तु होगा जब कारण ही चला गया सिद्ध हो जाएगा इसलिए दृष्टि मिथ्या है, है।, है, तो है अद्वैत की सिद्धि हो जाएगी जब यह मिथ्या घोषित हो गए तो अद्वैत सिद्ध हो जाएगा कहा पूर्ण जन कारण प्रतिषेद में कारण प्रतिषेध किया है तो व्याख्या कार्य का थी, जो पूर्वार्ध है संभूतरअपवादा चे उसके व्याख्या करते हैं अंधम तम प्रवश्य सम्भूतिपाषते ऐसा आया द्वादश मंत्र है वहां ईशावासी प्रश्न द्वादश मंत्र है सम्भूतिर उपास्यपवादात समूति के उपास्य नहीं होता है ऐसा कहा है। कार्य कार्य की उपासना नहीं होती है कार्य की निंदा की वहां उपासना करती है संभुतर उपाश्य निंदा निंदा निधित्व संभव प्रतिषिधान कार्य मात्र का प्रतिषिध कर दिया जाता है जो मूल कार्य का ही प्रतिषेध हो गया हिरण्य गर्भ का ही हिरण्य उपासना में ये प्रसंग आ गया तो उसी का निषेध हो गया तो बाकी कार्य मात्र की उपासना निषेद हो जाए कार्यमात्र नहीं है सिद्ध हो अगर होता सत्य होता तो निषेध निंदा नहीं करनी चाहिए निंदा की है इसको मतलब वस्तु नहीं है कार्य की निषेध कार्य की प्रतिषेध कर दिया जाता है कहा क्यों नहीं परमार्थता संभूतायाम संभूत हो तथा उपय अगर वास्तविक कार्य के होने पर वास्तविक कार्य हो तो उसको निंदा करनी नहीं चाहिए श्रुति निंदा कर रही है नहीं ही परमार्थता सम्भूतायाम संभूत हो वास्तविक रूप से संभूति के होने पर कार्य रूप से होने पर वास्तविक रूप से होने पर तत्पवाद न उपद्य ईसाबाशम करके उसका निंदा नहीं ठीक होता वास्तविक होता तो इसका मतलब वास्तविक नहीं है काय कार्य एक नंबर संभूतायाम कार्य जातायाम सम्भूत जो कार्य परमार्थ था कार्य वर्ग होने पर संभुत तदात न उत्पत्ति उत संभूति में फिर उसका निंदा नहीं होनी चाहिए ईसा निंदा की है द्वादश मंत्र अनविधे सम्भूत उपास की निंदा की गई इसका मतलब उसके अस्तित्व नहीं है मिथ्या है कार्यमात्र मिथ्या तो होता है कहा पूर्वादी बोलता है न विनाशे नुच्चय विद्यार्थम आगे चतुर्दश मंत्र में कहा है आ, क्या विनाशेन <coughs> मृत्यु तीर्थवा संभुत्यामृतम श्रुते वह विनाश के साथ में समुच्चय करने के लिए निंदा की है अकेला न करे दोनों करे उसके लिए कहा गया ये तो चतुर्दश मंत्र नहीं पड़ा आपने ऐसे पूर्वाजी बोलता है नो नो न सम्भूत समुचय संबूति का विनाश के साथ में समुचय करने के लिए विधान है ये एक जो निंदा की गई है समुच्चय करने में तात्पर्य है एक न करे दोनों मिलाकर करे ऐसा कहा पूर्वाजी बोलता है संबूिया इसलिए संबूति की निंदा तो इसमें है वहां मिथ्या घोषित करने के लिए नहीं है वहां विनाश के साथ में कर्म जिना शब्द करता है वहां कर्म लेना है इस पंक्ति के आधार पर कर्म के साथ समुचय करना है, उपासना को, खाली उपासना ना करें। इसके लिए करे तो दोनों मिलकर के काम होगा कर्म से क्या होगा कि जो स्वाभाविक कर्म है उसकी निवृत्ति हो जाएगी और शास्त्र विहित कर्म में दिन यापन करेगा जीवन यापन करेगा तो स्वाभाविक कर्म नहीं हो पाएगा कोई मृत्यु स्वाभाविक कर्म मृत्यु है उससे बच जाएगा एक मृत्यु तरण है वहां पर है ना कि बिना सेरा ना मृत्यु तीर्थवा मृत्यु को पार कर जाएगा स्वाभाविक रूप जो कर्म है जो बिना सिखाए होने वाले कर्म हैं लूटना पेटना, चोरी करना आदि जो भी कर्म है प्रतिषिप्त कर्म उसको सिखाना नहीं पड़ता शास्त्रीय संस्कार के बिना होने वाले कर्म को रोकना यह है मृत्यु ये कर्म है मृत्यु उससे पार हो जाता है जब शास्त्रीय कर्म में लग जाएगा तो इसके लिए समय नहीं मिलेगा उसको गप मारने का समय कहा ऐसा वो ऐसा, ऐसा कहा जब शास्त्रीय कर्मों में जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा इसलिए कुर्बान कुर्बन कर्माणी जी सतम समय कहा हुआ पहले शास्त्रीय का कर्मों को करते हुए ही जीवन यापन करेगा अगर निठल्ला हो जाएगा कुछ उपद्रव करने लग जाएगा कोई मृत्यु है तो उपद्रव किया जाता है कोई मृत्यु कहा जाता है तो स्वभाव जो कर्म होता है मृत्यु है उसे पार हो जाएगा वो बिना वैसे अनुमृत और श्यामतम सुनते हैं और आगे साथ में उपासना है उसके उसके आपेक्षिक अमृतत्व की प्राप्ति करेगा स्वाभाविक कर्म से रुक जाएगा और साथ में उपासना करेगा वैदिक कर्म कर रहा है स्वाभाविक कर्म से उसका मृत्यु से पार हो गया वो और जो तो उपासना साथ में है उससे क्या होगा आपेक्षिक अमृतत्व नगरवादी पद को प्राप्त यह अर्थ उसका है तो यही विनाश पूर्वाधिक विनाशे सम्भूत समुच्चय केवल संभूति की निंदा की गई है वो तो विनाश कर्म के साथ में समुच्चय करने के लिए क्यों एक करने से काम नहीं चलेगा दोनों की आवश्यकता है आप केवल उपासना करेंगे तो गलत कर्मों को रोक नहीं पाएंगे काम नहीं चलेगा कर्म भी करना पड़ेगा प्राभार्थिक कर्मों को रोकने के लिए शास्त्र विहित आश्रम विदित कर्म करना होगा सबको भेद भिन्न भिन्न कर्म ये ही सबके लिए कर्म नहीं है जैसे संन्यास आश्रम होगा तो अग्निहोत्र नहीं करेगा उसका अपना कर्म है करना होगा नहीं तो कुछ ना कुछ करेगा नहीं कशिक्षण कर्मकृत कृत कार्य कर्म सर्वम प्रकृति गुण प्रकृति जन्य गुण बैठे हुए हैं गलत कर्म करने के लिए सिखाना नहीं पड़ता अपने आप लग जाएगा अगर शुभ कर्म में दिन न काटे तो अशुभ कर्म में भी जाएगा वो मृत्यु है उसको पार करने के लिए कर्म की आवश्यकता है और और अमरत्व तो प्राप्ति मैंने अपेक्षिक अमरत्व तो प्राप्ति है उपासना से मुख्य अमरत्व तो प्राप्त नहीं आत्मा तो प्राप्त होना नहीं है वो तो ज्ञान नहीं ज्ञान रित्ञान नमूती है तो अपेक्षिक अमृतत्व बहुत दिन तक आराम से रहेगा वहां परोक में जाकर के तो उसके लिए उपासना की आवश्यकता है यहाँ बार बार परेशान हो रहा है वहां आराम से रहेगा बहुत दिन तक अमर हो गया कुछ दिन उपासना उसके तात्पर्य पूर्वाधिक महाराज मंत्र के में जो विनाश स्वर आया हुआ उसके साथ में संभूति का समुचय करना चाहते हैं श्रुति ऐसे चाहती है इसके लिए यहां एक की निंदा की है ताकि वहां मिथ्या घोषित करने के लिए निंदा, निंदा के लिए नहीं है वो बात ने कहा विनाश है न सम्भूति समुच्चय संभव संभि की निंदा इसलिए है जैसे दृष्टांत देता है पूर्व वाले तीन मंत्र को जब देखते हैं हम वहां पहले वाले तीन मंत्र क्या है अंतम तम प्रसन्धि यह अविद्या जब अष्ट नवम मंत्र से शुरू करते हैं वहां नवम मंत्र भी आता है वो दृष्टान्त बना जैसे वहां पर अविद्या की निंदा की कर्म की निंदा की किसके लिए विद्या के साथ संश्चय करने के लिए ठीक इसी प्रकार यहां भी संबुद्धि की निंदा किसके लिए आगे विनाश के साथ समुचय करना मिथ्या नहीं है यह पूर्वाधिक करता है यथा अंधम प्रभि संधि जैसे यहाँ आया वह, यहां भी निंदा दिखाई पड़ रही है ये निंदा में तात्पर्य नहीं आगे एकादश मंत्र में समुच्चय <laughs> करना है उसके लिए है। जैसे वो है वैसे ये भी एकादश द्वादश मंत्र में जो निंदा दिखाई पड़ रही है सम्बुदि की उपासना की वो चतुर्दश मंत्र में विनाश के साथ कर्म के साथ समुच्चय करने के लिए तो पूर्वादिंग सिद्धांत कहते हैं सत्यम एवं ठीक है आपका कहना <coughs> सिद्धांत बोलते है सत्यम एवं देवता दर्शन से समुद्र विषय से विनाश शब्द वाच्य कर्मण समुच्चय विधान समुद्र अवर्थ ठीक है आपका कहना ठीक है देवता दर्शन में देवता की उपासना दर्शन उपासना हिरनगर की उपासना में बात सम्बूधित है हिरणनगर उपासना तो देवता दर्शन से संभुति विषय से जो सम्भूति को विषय करना है देवता दर्शन है देव उपासना बिना शब्द वाच्य बिना शब्द वहां चतुर्दश मंत्र जो आता है वो बिना शब्द कर्म इसका समुच्चय विधानार्थ है ये जो सम्भूति की निंदा की गई समुच्चय विधान है ठीक है बात कर्म के साथ में करना है क्यों खाली उपासना भी काम नहीं करेगा स्वाभाविक कर्म से बचना है उसके लिए कर्म की आवश्यकता है और साथ में उपासना भी होनी चाहिए क्यों अमरत्व कर्म अमरत्व दे नहीं पाएगा इसलिए उपासना की आवश्यकता है अमृत प्राप्ति तो का अमृत बने अपेक्ष अमृत दोनों साथ में होना चाहिए तो समुचे विधान के लिए एक ही निंदा की सिद्धांत बोलते ठीक है बात फिर भी तथा भी विनाशाख्य से कर्म विनाश नाम के कर्म का क्या वहां विनाश शब्द से कर्म को लिया गया चतुर्थ सम अर्थ लेना चाहते हैं विनाशाक्षस्य कर्म विनाश नाम है जिस कर्म का उस कर्म का स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूप <coughs> ये क्या करेगा ये जो विनाश नाम का कर्म क्या करता है वहां किसावास परिषद ने जो विनाश शब्द कहा वो कर्म क्या काम करेगा शास्त्रीय कर्म है वो उससे मृत्यु पार करना है कौन सा मृत्यु पार करेगा कहते हैं ये ये मृत्यु है स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूप से अति तरार्थक ये स्वाभाविक प्रवृति रूप जो शास्त्रीय ढंग से मनमाना ढंग से वाले होते हैं स्वाभाविक प्रवृत्ति जैसे पशुओं की प्रवृत्ति हो तो स्वाभाविक प्रवृति है उसी प्रकार की स्वाभाविक चलने वाला, जो चाहे वो खाए जहां चाहे वहां चले जो चाहे उसको करे वो स्वाभाविक प्रवृत्ति है तो ये स्वाभाविक जो अज्ञान है उसमें जो प्रवृत्ति हो रही है वही है मृत्यु उसके अति तरार्थवत विनाशाक्ष हाँ। से कर्मणा अतितरार्थक ये दृष्टान्त है जैसे विनाश नान कर्म के लिए स्वाभाविक जो प्रवृत्ति हो रही है उसको रोकने के अगर शास्त्रीय कर्म करके दिन भर वही कर्म में लग जाएगा आजीवन लगेगा तो गलत कर्म करने का समय नहीं मिलेगा जो गलत कर्म होता है वही मृत्यु है स्वाभाविक अज्ञान से प्रवृत्त होने वाले कर्म जो होते हैं मृत्यु है उसके तरण के विनाश शब्द का अर्थ मृत्यु तरण के लिए है वो। अच्छा विनाश है नृत्य सम्भुत्या ऐसा आया है उसी प्रकार देवता दर्शन कर्म समुच्चय है देवता दर्शन और कर्म का कर समुच्चय है सम्भूति का और कर्म का जो समुच्चय करना है चतुर्द में ये दोनों का समुच्चय करने के लिए पुरुष संस्कार से ये जो पुरुष का संस्कार करता है उपासना क्या करेगा कर्म और उपासना दोनों करेंगे तो व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा पुरुष संस्कार व्यक्ति शुद्ध होगा संस्कारार्थ से इसका वहां आगे अन्वय करना है अतितरणार्थ मृत्यु और अतितरार्थत्व तो वहां ले जाए का ना होता ये जो संस्कार होगा किसके लिए यहां मृत्यु किया है जो समुच्चय करने के लिए मृत्यु क्या होता है कहते हैं कर्मफल राग प्रवृत्ति रूप से ये मृत्यु है ये। कर्म फल के रूप कर्म के फल में जो आशक्ति है उसके लिए साधन जुड़ेगा साथ ये साधनों चेष्टा में चलता है ये ये मृत्यु यहाँ तो समुच्चय से उसको पार करना है कर्म फल राग प्रवृत्ति रूप से फल में जो आशक्ति है उसे प्रवृत्त रूप स्वरूप है जिसके मृत्यु का साध्य साधन ऐसा द्वैलक्षण से जिसमें कि साध्य और साधन दो बासणों के रूप में है साध्य स्वर्ग आदि है साधन आदि है उसमें लगा हुआ है आसना द्वय लक्षण से मृत्यु और इस मृत्यु का अतरार्थक ये जो समुचय है उस मृत्यु से पारन साध्य साध्य साध्य hmm. एक नंबर की टिप्पणी साध्य साधन में साध्यम स्वर्ग आदि और साधनम पुत्र आदि मान पुत्र आदि के माध्यम से स्वर्ग एक करेगा पांच पांच अंग होते हैं ना उसके जाया में से पुत्र से आग, दैव वित्त मानुष वित्त यजमान पांच हो जाते हैं पत्नी होगा पुत्र होगा उपासना आदि दैव वित्त होंगे मानुष्ठ गो आदि होंगे और स्वयं होगा पांच होकर के सम्पन्न करता है फिर दार चर्चा है पांच पांच मिल करके इनके स्वतंत्र होते अकेला नहीं होता पत्नी भी चाहिए वैदिक कर्म करने के लिए पत्नी भी चाहिए पुत्र भी चाहिए और पशु आदि भी चाहिए दान आदि देना है मानुष्ठ कई विवृत्ता तो उपासना भी साथ में होना चाहिए सब मिल करके होता तो साध्य होता है स्वर्ग आदि और साधन होता है पुत्र पुत्र चाहिए पत्नी चाहिए आदि आदि जो भी हो जो दही आदि जितने काम आएंगे सब साधन हो जाएंगे तो इसमें प्रवृत्ति हो जाती है उसकी किसके लिए स्वर्ग की इच्छा है इसलिए इसमें प्रवृत्ति होती है ये जो प्रवृत्ति होने लगा तो क्या होता है यहाँ ये यह भी एक मृत्यु है क्यों वहां ऐसा दो लक्षण से दो प्रकार की वासना है स्वर्ग की वासना और पुत्रादि की वासना दो प्रकार की होगी जाया में सत अथा कर्म कुर्मी या ऐसा बोलता है वृतावर्ण में होता है क्यों कर्म करने के लिए पत्नी की आवश्यकता है वैदिक कर्म के लिए तो इसके बोलता जाया में सियात क्यों जाया होगा तो पुत्र हो जाए जाया होने पर पुत्र हो जाएगा मेरा पुत्र अयम लोग जीतने के लिए पुत्र चाहिए तो उसके लिए पत्नी चाहिए इसलिए जाया की कामना करता है फुल, फुल करके लिखा हो जाया में से कामना करता है अच्छा तो ये कहा सिद्धांत ने कहा तथा विनाशाक्षसर्मा स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूप समुद्र अति तरह जैसे विनाश नाम का जो कर्म है स्वाभाविक अज्ञान से प्रवृत्ति होने वाली जो प्रवृत्ति है स्वाभाविक ज्ञान से होने वाली जो प्रवृत्ति रूप मृत्यु है उसे अतितरण आथितरन के लिए पार होने के लिए है कर्म वैदिक कर्म मान आश्रमिक कर्म ठीक इसी प्रकार देवता दर्शन कर्म समुच्चय देवता का दर्शन माना उपासना और कर्म का जो समुच्चय किया जाता है यहाँ ये दोनों के दोनों पुरुष संस्कारार्थ पुरुष को संस्कार के लिए है इसके संस्कार करने के लिए है संस्कारार्थ से कर्म फल राग प्रकृति रूप से ये मृत्यु आगे वाला मृत्यु है पुरुष संस्कारार्थ से अत्यार्थ मृत्यु और अत्यतरवार पुरुष संस्कार के लिए मृत्यु से पार होने के लिए ये करेंगे दोनों मिला के करेंगे तो संस्कार ही हो जाएगा फिर फिर ये मृत्यु से स्वर्ग आदि फल भी नहीं चाहेगा पुत्रादि साधन भी नहीं चाहेगा यह मृत्यु से पार हो जाएगा साधु साधन साधु से मृत्यु और अत्यू अत्य होता है इसलिए वहां समुच्चय किया गया एवं ही ऐसा दोपात मृत्युर और अशुद्धी पुरुष जो तो ये दोनों अशुद्धिया हैं एवं रूपात जो बासणा है है संस्कार है ये ये मृत्यु है इस, या अशुद्धि रूप है अविद्या है ये अविद्या काल में होना है इसने पुत्रादि की इच्छा करना स्वर्ग आदि की इच्छा करना अविद्या काल अज्ञान काल में है एवं ऐसा रूपात मृत्यु दो स्वरूप है जो कैसा और पुत्र दो यहाँ है साध्य साधन की साध्य की इच्छा है तो साधन की इच्छा दो है। तो ये हैं एवं ये रूपात मृत्यु और अशुद्धि ये अशुद्धि है जब ये समुच्चय उपासना है इसके इससे वैराग्य आ जाएगा इसको वियुक्त हो गया जो व्यक्ति पुरुष संस्कृत फिर वो संस्कृत हो जाता है फिर किसी लोग लकांतर की इच्छा नहीं करेगा संस्कृत तो मृत्यु और अति तरथ देवता दर्शन कर्म ही ये कहते हैं समुचय जो मृत्यु को पार करने के लिए ही वह है ये कौन देवताओं की उपासना और कर्म जो संभूति उपासना और कर्म समुचय करने के इस आवासीय सब इसलिए कहा है अविद्या ये अविद्या ही है ये इसी को पार करने के लिए कहा अतः दो की समुच्चय से मुख्य अमृतत्व तो अहित उत्पाद समुच्चय जो मुख्य अमृत का कारण नहीं है मुख्य अमृत का कारण तो ज्ञान होगा जब संस्कारित हो जाएगा तो फिर उसको ज्ञान होगा कर्म और उपासना के द्वारा स्वाभाविक कर्म को रोका हुआ है और वैराग्य के लिए उपासना साथ में कर रहा है साथ्य साधन की जो इच्छा होती है उनसे वैराग्य होना है संस्कृत हो जाएगा तो उसको वैराग्य आ जाएगा ऐसा होने पर ही ज्ञान के अधिकारी होगा तो ज्ञान से मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी मुख्य अमृतत्व का साधन ज्ञान है ये आपेक्षिक अमृतत्व ने कहा अर्थात समुच्च मुख्य अमृतत्व तो अहित मुख्य अमृतत्व का कारण तो नहीं है यह मुख्य अमृतत्व तो कारण तो इसके आगे वेदांत वाक्य सुनेगा ज्ञान होगा उसके बाद मुख्य अमृतत्व की प्राप्ति करेगा वह कर्म और उपासना से संस्कृत हो चुका है शुद्ध हो चुका है उस स्थिति में वेदांत वाक्य फलीभूत होगा तब तक वेदांत वाक्य फलीभूत नहीं होने वाला है स्थिति है अच्छा एवं कहते हैं एवं माने तीन की टिप्पणी देखी कर्मणा सा उपासना समुच्चवी जैसे कर्म के साथ उपासना के समुच्चय के समान ही यहां भी येषण लक्षणाद अभिद्या मृत्यु और अतिर्ण जो दो प्रकार की येषणा है साध्य साधनेशा साधनेशा और साध्य साध्य की इच्छा है तो साधन की इच्छा होगी भोजन करने की इच्छा तो बनाने की इच्छा हो जाएगी फल इच्छा जो होती है साधन इच्छा कारण इच्छा कारण हो जाती है साधन इच्छा की फल इच्छा साधन इच्छा के कारण है जननीय जब फल की इच्छा गई तो साधन ढुढेगा ही वो तो एवं ऐसा लक्षणाथ अविद्या मृत्यु हो ऐसा स्वरूपा जो अविद्या के कारण ये यषण दो यशणा बनती अविद्या यक्षणा मृत्यु अति तीर्ण अविद्या से तीर्ण हो अज्ञान काल में होना ये कि ये अविद्या अविद्या है वो यषण लक्षणात् मृत्यु हुई स्वरूप जो मृत्यु है अविद्या अवस्था की है उससे अति तीर्ण से जो तीर्ण हो गया पार हो गया कर्म उपासना समुच्चय करके दोनों से निवृत्त हो गया स्वाभाविक कर्म से भी है और उपासना करके साधन की इच्छा साधनी की इच्छा से भी निवृत्त हो गया है वैराग्य भी हो गया है शुद्ध हो गया है, ऐसे व्यक्ति का मृत्यु से पार हो गया व्यक्ति इसका विरक्त वही इच्छा न हो आलोचन पर उपनिषद जो शास्त्र है उसके अर्थ का आलोचन विचार करने वाला हो तो सत्यवशी आदि महावाग्य का विचार करता हो विरक्त ऐसे विरक्त का उपनिषद शास्त्रार्थ आलोचना परस्यो तिर जो दर्शन धातु है देखता है जब विचार करता है उपनिषद शास्त्र के अर्थ का विचार करने वाला जो व्यक्ति होगा नाम की परमात्मा की उत्पत्ति, अवश्य है अवश्य भावी ने कौन जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य विद्या अहम ब्रह्मास्मि में अवश्यम भावी है उसके लिए यदि जीवन में शास्त्र विहित कर्म और उपासना करके बैठा हुआ होगा जिसके द्वारा वैराग्य पूर्ण वैराग्य आ गया हो और गलत कर्म करने का समय नहीं दिया है शास्त्रीय कर्म करके समय काटा हुआ है ऐसा व्यक्ति है भूमि उसने उर्वरा बना दिया है अंतकर्म को शुद्ध बना के रखा हुआ है बीज पढ़ते स्थिति है नंतरी की परमात्मा की उसके लिए, विद्ध विद्ध लिए अवश्यम भावी है शिवात्मा परमात्मा की ऐक्य विद्या विद्या की उत्पत्ति अहम ब्रह्मास्त जरूर उसकी वृत्ति बनेगी बनेगी यह पूर्व भाविनम अविद्याम अपेक्षा पहले अविद्या अवस्था में था वो जब कर्म कर रहा था उपासना कर रहा था उस काल में अविद्या अवस्था में था तो पूर्व भाविनम अविद्याम अपेक्षा पश्चात भाविनी ब्रह्म विद्या अमृतत्व साधनम पूर्व भावी अविद्या की अपेक्षा करके पश्चात भावी जो ब्रह्म विद्या है अमृतत्व तो साधन ब्रह्म विद्या अमृत की साधन है मुख्य अमृत साधन वही है एक ही पुरुष के लिए नहीं कि उपासना दूसरा करेगा और ब्रह्म विद्या दूसरे प्राप्त करेगा ऐसा नहीं पहले जीवन में उपासना आदि हो तो ब्रह्म विद्या उसी के लिए है कि समुचय नहीं है वह ईसावासी पूर्वादी समुच्चय कहना चाहता है ज्ञान होने के बाद भी अग्निहोत्र कर्म करता रहे जीवित अग्नोत्र पूर्ववादी की शंका उत्ती है या क्रम समुच्चय अपेक्षित है पहले जीवन में उपासना और कर्म हुआ हो तो उसको ज्ञान होगा ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी क्रम समुच्चय यही कहना चाहते हैं अच्छा इति पूर्व भावि अविद्या अपेक्षा पूर्व भावी अविद्या है वह उसकी अपेक्षा से पश्चात भाविनी ब्रमिद्या बाद में होना आत्मज्ञान तो वह अमृतत्व साधन ब्रह्मिद्यामित्व मुख्य अमृतत्व तो का साधन है एकेन पुरुषेणा संबद्ध माने एक ही पुरुष के लिए संबद्ध है एक ही पुरुष करेगा अनुष्ठान अनुष्ठान कर्म उपासना का भी कर रहा है आगे जाकर के ज्ञान भी वही प्राप्त करेगा एक पुरुषेण पांच भी पांच माना क्रमेण इतिशेष है एकेन पुरुषेण क्रमेण समुचय नही सह समुचय क्रम से पहले करेगा उपासना कर्म करेगा समुच्चय करके करेगा आगे जा करके ज्ञान प्राप्त करेगा सम समुच्चय नहीं पूर्वादी को जैसे ईशावासी परिसा है वो कर्म समुचय है क्यों पूर्वा कर्माणी कहा हुआ है वो समसमुचय के लिए जोड़ लगाता है सिद्धांत कर देने समुचय पुरुष माना अविद्या समुचे थे उस अविद्या के साथ में इसका समुच्चय किया जाता है विद्यां अविद्यां योदय सा कर्म समुच्चय के माध्यम से समुच्चय किया जाता है सम समुच्चय नहीं जैसे पूर्ववादि को अभिष्ठा वहां ऐसा नहीं ये समुचित समुच्चय होता है ऐसा कहा जाता है माने अविद्या का विद्या के साथ समुच्चय होता है करके ऐसा कहा जाता है माने एकादश मंत्र होता है ये के अनुसार चतुर्दश मंत्र हो जाएगा वो विद्यामचा अविद्यांश यहां सा दोनों के एक साथ उपासना करता है कहा अविद्या मृत्यु तत्व विद्या मृत्यु अविद्या मान कर्म उपासना से मृत्यु स्वाभाविक कर्म को भी देगा और साध्य साधन की इच्छा को भी समाप्त कर देगा, बैराग्य भी आ जाएगा आसन विहित कर्म उपासना करने से उसके पश्चात ब्रह्म विद्या अतो अन्यवाद अमृतत्व साधन देखो अमरत्व की साधन यह संभूति उपासना आदि नहीं है अन्यार्थ वे अन्यार्थ वे अन्यार्थ वे अन्यार्थ वे अन्य अन्य है आत्मज्ञान है अन्य अर्थवे अन्य के लिए है ये वाक्य आत्मज्ञान में कि साधन रूप में बन जाते हैं मोक्ष के साधन तो आत्मज्ञान है उसके ज्ञान के साधन बन जाते हैं जब तक जीवन में वैराग्य नहीं होगा तब तक, तक ज्ञान नहीं होगा वैराग्य हाँ। होने के लिए दो चीज करना आवश्यक है माने अशुभ प्रवृत्ति को रोकने के लिए शुभ कर्म करते रहे समय उतना ही है जो करे वो करे गप मार करके हम समय काट सकते हैं विष्णु शहस्त्र नाम महिमा आदि पाठ करके भी जब करके भी समय काट सकते हैं समय तो उतना ही है आयु तो उतनी है जैसा बिताना चाहो वैसे बीत जाए कुछ भी करो तो अन्यर्थत्वाद इसमें तात्पर्य नहीं तात्पर्य वहां आत्मज्ञान में ले जाने के लिए इसलिए अमृतत्व साधन ब्रह्म विद्या अमृतत्व का साधन ब्रह्म विद्या आगे होने वाली है ब्रह्मविद्या आगे उत्पन्न होना ज्ञान होना है जब अंतकर्ण शुद्ध हो चुका है बिल्कुल तो ज्ञान होगा ही होगा कर्म और उपासना के माध्यम से तो आगे होने वाली जो अमृतत्व के साधन है का साधन ब्रह्म विद्या उसकी अपेक्षा करके निंदार्थम व उसके अपेक्षा से यद्यपि ये निंदित नहीं होता है में लगा हुआ व्यक्ति होगा शुभकर्म को निंदा करेगा अशुभ कर्म की निंदा करेंगे और अशुभ चिंतन का निंदा करेंगे शुभ चिंतन का कौन निषेध करेगा वो तो बैराग्य की जननी है जनक है वो चिंतन किंतु वो आगे होने वाली जो ब्रह्म विद्या उसकी अपेक्षा कुछ नहीं है ब्रह्म विद्या क्यों मुख्य साधन निन्दा। है वो अमरत्व क्यों उसकी अपेक्षा निंदा ये है निंदाथ भगवती निंदा के लिए है ये भगवती संबुद्धि उपवाद संबुद्धि की जो निंदा की गई है अंतम तमोपन्धी उपास देकर कहा ये निंदा के लिए है माने ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से निंदा है जब ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा तो कुछ नहीं संसार देने वाले है ये किंतु वो मोक्ष देने वाला है उस, उसके दृष्टि से ये अपेक्षा करके निंदित है यद्यपि शुभ कर्म आदि निंदित नहीं होते हैं किन्तु ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा कुछ नहीं है यह निंदा है यद्यपि अशुद्ध बीयोग यद्यपि ये साधन है जो अशुद्धि है अंतकर्ण की अशुद्धि है उसको अभाव करने का कारण है ये कर्म उपासना समुच्चय करेंगे अंतकर्ण शुद्ध हो जाएगा अशुद्धि के जो वियोग करना अभाव करना अशुद्धि पड़ा है उसको अभाव करने के लिए साधन है कौन कर्म उपासना समुच्चय यद्यपि अशुद्ध वियोग हेतु यद्यपि है, है अशुद्धि का वियोग का कारण है ये कौन कर्म उपासना समुच्चय फिर भी अतनिष्ठत्व फिर भी ये इसमें मोक्ष निष्ठा नहीं है न तन निष्ठा मोक्ष लिस्टा नहीं आई मोक्ष लिस्टा न के कारण निंदाई को प्राप्त हो गया इतना करके भी मोक्ष नहीं मिला आगे ज्ञान के लिए जाना पड़ेगा तो ज्ञान से मोक्ष मिलना है इसके लिए उसकी अपेक्षा से यह निंदित आएगा अतएव इसलिए अतएव एक नंबर ट्रिप सम्भूति पर, परमार्थ अमृतत्व तो फलात्ता तो भाव अत तो सब जाता में परमार्थ वास्तविक अमृतत्व तो फल नहीं हो सकता अपेक्षित अमृतत्व तो है वास्तविक अमृतत्व नहीं है सम्भूत एक सम्भूत में परमार्थ अमृतत्व फलत्ता भाव परमार्थ अमृतत्व जो है आत्मज्ञान से जो मोक्ष है वो फल नहीं दे सकती है उसके लिए तो ज्ञान चाहिए आगे ये तो केवल जमीन ठीक करने के लिए है जमीन ठीक करने के लिए है उसके बाद बीज बोना पड़ेगा तत्व में से बीज बोना पड़ेगा फिर फल लग जाए जमीन अंतकरण ठीक ठाक करने के लिए है सफाई के लिए है आनंद जन्मो से झाड़ी पड़ा हुआ झाड़ी है पूरा बंजर जमीन मज्जर पड़ी हुई है उसकी सफाई कर्म उपासना चाहिए यह। परंपरा से साधन है साक्षात साधन हो नहीं सकते अतएव इसलिए सम्भुत अपराध सम्भूति की निंदा कर दी गई क्यों साक्षात मोक्ष के साधन तो ज्ञान होना आगे जाकर के ज्ञान से मोक्ष है वो तो बाकी जन्य ज्ञान से होगा मोक्ष इसलिए संभूति की निंदा करती ज्ञान की अपेक्षा में यह कुछ नहीं रहा निंदा से संभुतर अपेक्षक सत्वम संभूति के द्वारा जो अमृतत्व तो प्राप्त करता है कहा था विनाशीन अमृत मृत्यु अमृतम अश्मते जो चतुर्दश मंत्र में है वो जो अमृतत्व सत्तम माने अमृतत्व अपेक्षकम है भाषण में जो सप्वम शब्द है उसका अर्थ तो अमृतत्व विनाश के द्वारा जो अमृतत्व प्राप्त है संभूति से अमृतत्व प्राप्त करने को ईसा वार्ष परिषद के चतुर्दश मंत्र में जो कहा हुआ है वो अपेक्षित हैतार निंदा कर दी गई वो पहले निंदा किया हुआ आगे अमृतत्व देने वाला बोल दिया द्वादश मंत्र में निंदा कर दी अंधम तमो प्रवेशन दिया विद्यापास आगे जाकर बोल देंगे सम्भुतिया अमृतत्व तो कहा वो जो अमृतत्व तो है आपेक्षिक अमृतत्व तो है निरपेक्ष अमृतत्व तो नहीं है निरपेक्ष अमृतत्व तो आत्मज्ञानशी होता है सत्व माने अमृतत्व तो परमार्थ सद आत्मिकत्व अपेक्ष अंतताख्य सम्भव प्रतिशोधित देखो यद्यपि कर्म उपासना का समुचय का निंदा शास्त्रों में नहीं है किंतु परमार्थ जो अमृतत्व है वो दे नहीं सकते है परमार्थ अमृतत्व की अपेक्षा से यह निंदित हो रहे हैं कह रहा है परमार्थ सद आत्मिकत्वों में अपेक्षा परमार्थ सद आत्मिकत्व परमार्थ सब वस्तु है वो वो देने वाला कौन है ज्ञान वो तो ज्ञानी बताएगा उस बात को इसलिए उसके अपेक्षा करके अंधताख्या समुपक मिथ्या रूप से संभव जो संभूति के कार्य मात्र का निषेध कर दिया जाता है ज्ञान की अपेक्षा एकत्व को देखते हुए एकत्व दे नहीं सके ये तो स्वर्ग आदि देंगे ब्रह्मलोकादि देंगे यही दे पाएंगे समुचय का जाएगा और क्या होगा फिर बाद में वापस भी होना पड़ता इसलिए निषेध कर दिया जाता है का कारी कारी का का दो संभव कार्य कार्य मात्र मात्र धीरे न कर दिया तो कार्य मात्र हो गया मूल कार्य वही है निषेध हो जाएगा एवं माया निर्मित जीव से अविद्या प्रतिपस्थापित स्वभाव रूपत्वा और अर्थवाग ऊपर जाते हैं कार्बन प्रतिशि वाला कोण जल कार्बन प्रतिशि उत्तरार्थ जो है कार्य का उदा के साथ में है ये उसके लेकर एवं जैसे यहां पर निंदा हो जाती है कार्य मात्र की मान हीगरवादी की आदि की निंदा उसी प्रकार एवं तीन की है ना एवं सम्भूति अपवाद जैसे संभूति का अपवाद निंदा कर दी गई अंतम तम प्रभि के द्वारा उसी प्रकार यहाँ तथा यथा यह संभूति अपवाद है ना अद्वैत अद्वैत अक्षति जैसे संभूति के निंदा से अद्वैत के कोई नुकसान नहीं हुआ अद्वैत बना रहा अक्षति क्षति नहीं है तदवत जीव जनित्री कारण अपवाद है ना इसी प्रकार जीव के उत्पन्न के कारण को अपवाद निषेध करके जीव को पैदा होने वालों के कारण नहीं वैसे बता दिया है उस काल में जब अविद्या की निवृति होगी फिर जीव को पैदा करने वालों को साधन नहीं माने पात्र में जल जब नहीं रहेगा तो वहां पर प्रतिबिंब पैदा करने का कोई कारण नहीं रहेगा जल है प्रतिबिंब दिखता है अविद्या है अविद्याण अविद्या के कार्य अंतकरणादी है तो जीव दिखता है घटाकाश दिखेगा घट बनने पर घटाकाश दिखता है घट को पूरे घट को नष्ट कर देंगे घटाकाश कहा दिखेगा कारण ही नहीं उसके लिए घटाकाश पैदा होने के लिए घट चाहिए घट ही नहीं कहां से पैदा होना वैसे प्रकार ये जीव को पैदा माना जाता है अविद्या के कारण अविद्या होने पर जीव को पैदा करने लोग कोई साधन नहीं है वो ये बताना चाहते हैं इसलिए कारण का भी निश्चित कर देते हैं टिप्पणी थी तीन नंबर की यथा समुद्री अपवाद अक्षति अद्वैत की क्षति नहीं होती है ठीक इसी प्रकार तथा जीव जन कारण अपवादी जीव के जनता जो कारण है उसका अपवाद निंदा कर दी गई कहानी विषेद कर दिया है में, चतुर्थ अध्याय में अच्छा ऐसा करने से तृतीय अध्याय ऐसा है क्या होगा संबुद्धि संबुद्धि, वो संबुद्धि अपवाद के द्वारा हो जाएगा एक आ कारण का प्रतिषेध हो जाएगा एक आच्छा भाष्य में देखें। एवं माया निर्वृत्त से देखो जब तक माया है तब तक जीव की निवृत्ति है निर्मित है जीव तब तक, तक बनता है जब तक माया है माया से ही निर्मित है जीव वास्तविक नहीं वास्तविक जीव पैदा होता ही नहीं जीव तो परमात्मा आत्मा ही है वो तो, तो माया से जीव रूप में दिख रहा है माया के कारण माया निर्मित जीवस से जो माया से निर्मित जो जीव है उसका अविद्या प्रतिपस्थापित ये जीव जो है अज्ञान से खड़ा किया गया है जीव नाम की वस्तु नहीं है परमात्मा है किंतु अज्ञान से खड़ा कर दिया जीव करके अविद्या से प्रतिपक्ष सामने किया गया है जीवत्व दिखाया गया अये परमात्मा हो अगर जीव वास्तव में भिन्न हो परमात्मा बन भी नहीं पाएगा कितने भी महावाग्य सुनता रहे भिन्न को भिन्न बनाया जा सकता है क्या ब्रह्म हो अभिन्न को भिन्न समझा हो उसको तो अभिन्न किया जा सकता है अभिन्न को भिन्न समझा हो तो जैसे रज्जु को सर्प समझा हो तो उसको तो रज्जु बनाया जा सकता है वास्तव में एक रज्जु और दूसरा सर्प दो पड़े होंगे एक ही जगह में दो बैठे हों उस सर्प को रज्जु बनाया जा सकता है नहीं बनाया जा सकता भिन्न वस्तु को भिन्न बनाना संभव नहीं दिखी दिखी माने अविन्न वस्तु में भिन्न बुद्धि हो गई हो उसको तो अविन्न बनाया जा सकता है जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि हो गई है उस सर्प को रज्जु बनाया जा सकता है और ज्ञान से बना हुआ है अज्ञान की निवृत्ति कर दिया तो एक हो जाएगा किन्तु वास्तव में जीव भिन्न हो परमात्मा से कभी भी एक हो नहीं पाएगा तप्तम तो से आदि महावाग्य चरितार्थ हो नहीं वास्तव में भेद है ही नहीं ये परमात्मा ही है किंतु अविद्या से उपस्थापित है जब तक अविद्या है तब तक दिख रहा है अलग दिख रहा है ये कह रहे एवं माया निर्मित माया से ही निर्मित है जीव वास्तविक निर्मित नहीं है माया के कारण दिख रहा है निर्मत जीव एवं जीव से अविद्या प्रतिपस्थापित अविद्या से ही खड़ा किया गया है इसको अविद्या जब तक है तब तक है ये जीवित है जीव जब अविद्या नहीं जीवनांग वस्मात्मा रूप में घोषित हो जाएगी अविद्या अविद्याशे अविद्या से बनाया गया है जैसे मिट्टी से बनाया गया घट है तो मिट्टी हटाने पर घटनाम की चीज नहीं रहेगा मिट्टी की निवृत्ति करने से तो घट नहीं उसी प्रकार अविद्या के द्वारा बनाया गया जीव जब अविद्या नाश हो जाएगा तब तो तुमसे आदि महाभारत के ज्ञान के द्वारा उसके बाद जीवत्व तो भी नहीं रहेगा अविद्या स्वभाव रूप अपने अपने स्वरूप में प्राप्त होगा क्या होगा पहले से परमात्मा ही था होगा परमात्मा रूप जैसे घटा आकाश है वो घट के कारण खड़ा किया गया था घट तोड़ देंगे वो आकाश रूपी है ठीक इसी प्रकार जी परमात्मा स्वभाव रूपक कामार्थ कहा स्वरूप में पहुंचा हुआ होता है इसलिए उस काल में कहा पूर्ण ये जनहित इस जीव कौन पैदा करेगा क्यों अविद्या से खड़ा हुआ था अविद्याश कर दिया गया अब फिर इसको पैदा करने वाला कौन है कोई नहीं है पूर्ण एनंद जनहित ये कहा चार की टिप्पणी स्वभाव रूपत्वाद शुद्ध चिन्हमात्र स्वरूपत्वादी इसका स्वरूप शुद्ध चिन्ह स्वरूप है, जैसे घटाकाश का स्वरूप महाकाश स्वरूप ही है वो तो घट आदि के कारण से हमने भिन्न माना था ठीक इसी प्रकार यहाँ भी अविद्या के कारण से यह परमात्मा से बिशरा हुआ इत्यादि माना जाता है जब इसका पैदा करने वाली जननी थी अविद्या उसको निवृत्त कर दिया गया तो फिर कारण न होने पर कार्य भी नहीं हो सकता एक शुद्ध चिन्ह मात्र स्वरूप दिखाई पड़ेगा उसका तो जैसे घटाकाश घर तोड़ने के बाद महाकाश रूप दिखाई देता है घटाकाश मरता नहीं कि मर जाए मरता नहीं महाकाश रूप था महाकाश रूप दिखाई देगा वो उपाधि नष्ट करने का ठीक इस प्रकार इसके उपाधि अविद्या है अविद्या के कारण जीवत तो दिख रहा है अविद्या हटाएंगे तो परमात्मा ही आएगी कहीं तो यहां तत्वमसी आदि भी घट सकते हैं अगर वास्तव में भिन्न हो तो जितने भी तत्वमसी आ जाए अभेद नहीं कर पाएगा वास्तव में भेद नहीं ठीक है भाष्य नहीं रजुआम अविद्या आरोपितम सर्पनर्विवेक व तो नष्टम से कहते हैं देखो रज्जू में सर्प आरोपित हो गया था अविद्या के कारण रज्जू के अज्ञान से सर्प पैदा कर हुआ था नहीं रजवाम अविद्या आरोपितम सर्पम जो तो, रज्जू में अविद्या से अज्ञान से आरोपित जो सर्प है उस सर्प को पुनर्विवेक नष्टम सर्प ज्ञान हो गया फिर विवेक रज्जु के ज्ञान से नष्ट भी हो गया वो सर्प मर भी गया अब रहा है वो सर्प उस सर्प को नष्टम जनैब कषित न कषित जनैब उसको कोई पैदा नहीं कर सकता उस सर्प को जो सर्प रज्जु के अज्ञान से पैदा हुआ था तो उसको फिर रज्जु रूप बना दिया गया वो सर्प मर गया जब अज्ञान हटा तो सर्प जला गया उस सर्प को पैदा करने वाला साधन कुछ नहीं हो जो उसका कारण अज्ञान था अज्ञान हट गया फिर तो वो सर्प पैदा नहीं होगा नहीं कर सकता ठीक इसी प्रकार यहां भी समझना अविद्या से कड़ा है जीव ये जीव जब इसके कारण अविद्या नाश कर दिया जाए निवृत्त कर दिया जाए तो जीव फिर दोबारा जीवन तो पैदा होने की संभव नहीं है परमात्मा तो ही रहेगा तथा न कषित एन जाने, इसलिए कोई इसको पैदा नहीं कर सकता पूर्ण जनता आक्षेप में किम शब्द है न कषित यम जाने, कोई भी इसको पैदा नहीं कर सकता तब जब अविद्याश हो जाए जब तक अविद्या है तब तक तो इसकी सत्ता दिख रही जीव जीवत दिख रहा है बांस रहा है किंतु अविद्याश होने के बाद कोई पैदा नहीं कर सकता नु इत्ती आता ये कहा को नक्षेप ये को ये नो लगा हुआ है हाँ। ये किम शब्द आक्षेप में है और नु अव्यय है वो भी आक्षेप के लिए प्रयोग किया को नू को नू ये न जाने में को नू ये जो है आक्षेप में है प्रश्न में नहीं है इसको फिर कौन करेगा गुरु जी ऐसा पूछा नहीं जा रहा किम शब्द आक्षेप में भी होता है प्रश्न में भी होता है यह प्रश्न में नहीं है आक्षेप में है। माने कोई पैदा नहीं कर सकता ये कहना चाहता हूँ कौन पैदा करे कोई नहीं कर सकता ये कहना इति यदि आक्षेप अर्थत्व आक्षेप में है कारण प्रतिषिध उसका कारण ही प्रतिषिध करते को द्वारा क्या कर दिया उसको पैदा करने वाला कोई हो नहीं सकता कारण का प्रतिषेध कर दिया जाता है तो सम्भु की निंदा के द्वारा कार्य के प्रतिषेद और को कारण के प्रतिषेद तो कार्य कारण दोनों का निंदा कर दी गई शास्त्रों में तो क्या होता है, है। अगर सत्य होते तो निंदा नहीं करता अद्वैती सत्य हो तो जाएगा विद्या और विद्या उद्भुत नष्ट से जनित कारण न किंचित कोई शंका कर सकता है महाराज रज्जु में सर्प पैदा हुआ था रज्जु के अज्ञान से रज्जु का ज्ञान हो गया वो सर्प की निवृति हो गई फिर भी उसी रज्जु में फिर सर्प होने की संभावना है आगे तुला विद्या है फिर कालांतर में फिर वो इसी रसी में सर्प बुद्धि हो सकती है फिर दोबारा पैदा कर देगा वो ये कोई कहे एक बार तो अज्ञान नाश हो गया था रज्जु का अज्ञान नाश हो गया था रज्जु ज्ञान हो गया था तो फिर दोबारा वो रज्जु का अज्ञान पूरा नाश तो हुआ दोबारा पढ़ा है वहां फिर कालांतर में फिर सर्प बुद्धि हो जाती है होता ही नहीं होता भ्रम हो जाता है दोबारा तो ऐसे यहां भी एक बार जो जीव के कारण अविद्या है उसको ब्रह्मज्ञान के द्वारा निवृत्त कर दिया गया फिर बाद में दोबारा फिर वो जीव ब्रह्मा बनाया गया था फिर अविद्या से जीव फिर आ, हो जाएगा जैसा कहे कहते अनादि जो, तो जो भाव कार्य होता है वो एक बार नाश होगा तो दोबारा उत्पन्न नहीं होता जिसे प्राग भाव आदमी देखा है घट का प्राग भाव रहता है जब तक घट नहीं बनता है मिट्टी आदि में है वो जब घट बनेगा और दोबारा वो प्राग भाव आ नहीं सकता उसके बाद क्या आएगा गढ़ फुटेगा तो प्रागवाह आएगा नहीं आएगा क्या आएगा भोंसा आ जाएगा दोबारा हो नहीं आ सकता अनाज जो पदार्थ होता है नाश हो गया तो नाश हो गया दोबारा नहीं आ सकता ये जो रज्जु ज्ञान है ये रज्जु का ज्ञान वो शादी है कई बार होता रहता है तुला ज्ञान होते रहते जाते रहते हैं मूला ज्ञान नाश हो जाए फिर वो दोबारा होना संभव नहीं ये कहा अविद्या उद्भुत नष्ट अविद्या के द्वारा जो उद्भूत हो गया उदभुत पदार्थ का नष्ट नाश होने पर जनयत्री कारण न वो अविद्या का नाश होने पर उसको जनयता कोई कारण नहीं है उत्पन्न करने का साधन नहीं होता न अस्तित्व अस्थितिरा पठो परिसर में देखते हैं इस इस आत्मा को लेकर के कहा इसी आत्मा को लेकर कहा ये जीव करके बोलते हैं कुछ न बबू को कश्चित पठो परिसर में जायते मृत देवायम कुत न बहु को कश्चित अजो नित्य सहसाणी के है नारायण कुछ किसी कारण से बना यह नहीं समझ जिसको नहीं समझा कि कोई इसका कारण है नहीं यह अविद्या से ऐसे दिख रहा है वास्तव में ये अजर अमर आत्मा है यह नारायण कुद्ध किसी निमित्त से पैदा हुआ हो नहीं न बबू का किसी से हुआ हो ऐसा भी नहीं कोई हुआ हो ऐसा भी नहीं कोई जीव पैदा हुआ हो ऐसा भी नहीं किसी कारण से हुआ यह भी नहीं नायम कुछ कुत्षित है तुम और न बबू ब कोई पैदा भी हुआ हो ऐसा भी नहीं जीव हुआ हो ऐसी बात ही नहीं है वास्तव में जीव हुआ ही नहीं है भ्रांति तो से बास रहा वो है परमात्मा ही है सदैव स्वमे माफी तुम एक एक ऐसा ही है ये कहा होगा इस वाक्य है समय हो गया टीका फिर कर फिर देवा द्रम कर्णे सुना भद्रम पश्येमार्षेजता स्वास्थम विद्यसा